ब्रह्मे अवैतानंदो नाम तृतीयोध्याय पांच अध्याय है ब्रह्म एकदश द्वाद तयदश चुश पंचदश इन तृतीय अध्याय प्रकरणम् तयद्रनंदे अवैतानंद प्रकरणी कनंदिविधो पहले कहा गया तीन प्रकार आनंद यही ब्रह्मानंदो विद्यानंद और विद्यानंद विद्या सुखम तथा विषयानंद प्रथमाध्या आनंदत्रा आनंद आनंद प्रतिय क्या प्रतिज्ञायो? नहीं विभिन्न प्रतिय नृतीय लेबंध प्रतिधिकाकुअपोहा प्रति प्रति करके नृतीय न तो चतुर्थी अव्य प्रतिज्ञाएक तो सुनक सुनकर सुन सूत्र से अव्यय संज्ञा दिखता को ले समाज से नए पूर्वक तो लिय करने वाले सूत्र क्या है समान करते हुआ प्रतिज्ञाए प्रतिज्ञा करके द्वितीय अध्याय तद अतृता आत्मानंद निरूपण द्वितीय अध्याय मतलब द्वादश अध्याय में तद अतिरिक्त विद्या ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद कितने भाई तीन आत्मानंद का निरूपण किया गया तद विरोध से जाए थे तीन प्रकार आनंद कहा और आत्मानंद चतुर से कह दिया विरोध होता है ऐसा संक्रांत से उत्तर देते हैं योगानंद पुरोक्तो यो आत्मानंदम कथम कथम कथम ब्रह्मयस योगानंद उत्नदयता जो ब्रह्मानंद को ही योगजन्य होने से योगानंद कहा गया योगानंद कोई अतिरिक्त नहीं जिनसे अति ब्रह्मानंद को ही योगानंद कहा गया योग जन्य तो आते जो योगानंद पहले कहा गया स आत्मानंदेताम पूर्वाध्याय उसका आत्मानंद कहा गया कथम ये ते ब्रह्मत्व ये ब्रह्म के ही होगा सद्व से क्यूँकी वो गया कितने प्रकार आत्मा कहे मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा तीन प्रकार मुख्य आत्मा से भिन्न आत्मा है और आत्मा से भिन्न आत्मा है और मिथ्यात्मा है गौणात्मा और मिथ्या आत्मा है दोनों होने से सद्वेय हो गया सद्वय होगा तो फिर मुख्य आत्मा सद्वय हो गया तो ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म तो अब्दित कथम ब्रह्मेत सुनो ये तो सब्दय हो गया सब्वय ब्रह्म कैसे होगा इस चेत तो उसका उत्तर देंगे आगे यथा प्रतिज्ञा त्रह्म ब्रह्म का ही प्रतिज्ञा हुई योगजन्य साक्षात्कार विषय तो न योगानंदत्व योग साक्षात्कार योग साक्षात का विषय होने से उसको योगानंद कहा गया उसको भी निजानंद कहा गया निरुपाधिक न निजुपाधिक होने से निजानंदत्व योग जन साक्षात्कार विषय होने से उपाधिक होने से योगानंद गया? गया तथा तुम ब्रह्मान आत्मान क्योंकि गौणा मिथ्या मुख्यात्म विवेचन है न आत्मा मुख्य आत्मा विवेचने के द्वारा अवगम्यत्व अवगम्य ज्ञान ज्या, ज्ञान का विषय विभेचन के द्वारा ज्ञायमान होता है अवगम्यत्व की विवक्षा करके आत्मान तस्व ब्रह्मानंदस्य जिस ब्रह्मानंद को योगानंद कहा गया योगजन्य साक्षात्कार विषय होने से निरुपाधिक निजानंद कहा गया उसमें ही आत्मानंदत्व अभिवीतम ब्रह्मानंद को ही आत्मानंद कहा गया है इसलिए कोई विरोध नहीं है ननु गौणात्मा नुत्र भर आदे मिथ्यात्मा न गौणात्मा हो गया सजाती है पुत्र भर आदि सजातिया गौणात्म पुत्र हो गया मुख्य आत्मन का सजाति हो गया गौणात्मा पुत्र भरिया मिथ्यात्मा न देहादे मिथ्यात्मा हो गया देहादि विजातिया आकाश आदेश जाती है आकाश आदि ये तो दो हो गए सजाते है पुत्र भारी आदि क्योंकि आत्मा है आत्मा में देहादि ये सजाती हो गये सजातीय से भिन्न है और बिजाते है आत्मा से भिन्न आकाश आदि जड़ जड़ है उससे भी भिन्न है सजातीय आत्मा से भिन्न है मुख्य आत्मा सजातीय इसलिए है क्योंकि आत्मा तो दोनों में समान है गौणात्मा में भी आत्मात्व मिथ्यात्मा देहादि में भी आत्मत्व मुख्यात्मा में आत्मत्व सजाती हो गये पुत्र भारे और देहादि मिथ्यात्मा है सजाती हो गये सजातीय आत्मा से मुख्यात्मा भिन्न है और विजातीय आत्मा से भी जातीय जड़ आकाश आदि से भी भिन्न है आकाश जो सजातीय विजाती से भिन्न हुआ वो तो सद्वे हो गया आत्मानंद से प्रसम उतर द्वितीय योगानंद रूपता न संभवती जो आत्माद है वो प्रथमाध्याय योगानंद कहा गया तो आत्माद हो गया वो योगानंद होगा अद्वित ब्रह्म कैसे होगा न संभवती शंका कृत कपम एक ब्रह्मत्वम जो आत्मा है वो तो शय ब्रह्म कैसे होगा इतनी चेत श्रोण सजातीय अभिमत सजातीय अभिमत हो गया गौणात्मा पितादी अरे मिथ्यात्मा देहादि ये सजातीय ऐसे पूर्व पेश ने शंका की सजा अभिमत गुणात्मन पुत्र आदि मिथ्यात्म देहादेश ये सजातीय का आगे गुणात्मात्मा मिथ्यात्मा देहादि गुणात्मा पुत्र भर आदि इनमें वस्तु वास्तविक बस, तो नहीं है इस जगत के तैत अभी ही जगत अंत का तत्व चैत्र में कहा गया जगत के अंतर्गत ही आकाश आदेश जगत हो आत्मानंद अतिरिक्त है ना और जो आकाश आदि है वो जगत जितने आकाश आदि जिसको विजातीय कहा गया वो अधिष्ठान आत्मा रूप आनंद से अतिरिक्त नहीं है आत्मा आनंद अतिरिक्त न सत्य अतिरिक्त तो कोई हो तो उसको लेकर के सद्वितीय होगा जो जगत है जगत के अंतर्गत हो गया मिथ्यात्मा और गौण आत्मा आकाश आदि जितने जगत है अधिष्ठान आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं तो अतिरिक्त नहीं होता तो सद्वितीय कैसे होगा द्वितीय वास्तव हो तो सद्वितीय हो जाएगा कोई बंध्या स्वप्न में तीन पुत्र हो गये स्वप्न में तीन पुत्र से बंध्या बंध्या तो रहेगा रहेगा नष्ट नहीं होता है अद्वितीय ब्रह्म रूपता तब घटते इसलिए अतिरिक्त नहीं होने से अद्वित्य ब्रह्म को पता है इसे सब मानव उत्तर माह सामान्य के साथ कहते सुनो उत्तर देते सुनो करके आगे उत्तर देंगे ओम। ओर आकाशाद स्वदेहा आकाशादि सदेहा तैत्रीय श्रुतीत जगन्ना ब्रमता तैत्रीत आकाशादी स्वदेहागत हे नहीं आनंद अधिष्ठान रूप हे ब्रह्म उसे अति जगत कौन जगत है आकाशादी स्वदेहा आकाशादी पांच भूत भौत भौतिक अपने देह तक जितने तैत श्रुति में कहा गये अन्न में प्राण में मन में जितने कोष भी हो भूत भो तो भौतिक जितने हैं अध्यस्त होने से अधिष्ठान आनंद से अतरित नहीं है तथा अद्वित ब्रह्म का ब्रह्मीय होगा एक अधिष्ठान है अध्यस्त बहुत तो ही है तो अधिष्ठान में एकत्व तो रहेगा एकत्व ही रहेगा कहना नहीं रहेगा का उत्तर क्या है अधिका नहीं कहना ज्यादा जोर नहीं कहना जैसे संस्कृत से इतने अतिरिक्त जगत अधिष्ठान से नहीं होने से अद्वित ब्रह्मता तथा तस्माद, तस्माद आत्मा आकाश असम्भत हो ये पैत्र रूप में सदमाया इसे आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ आत्मा ही अतिरिक्त अद्वितीय था अतिरिक्त जो कुछ अतिरिक्त उत्पन्न हुए वो अदित्य ब्रह्म सदैव समय आत्मा से ही सब उत्पन्न हुए पहले नहीं थे वो वस्तुत वास्तव नहीं है कल्पित है आत्मा अदित्य है तैत श्रुत्याम जगत जितने कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होते है घटाधिकार्य मृत से अतिरिक्त नहीं है सुवर्ण से निर्मित भूषण सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है तो जितने उत्पन्न होते आकाशवादी का जगत स्व कारण भूता आत्मान यत अन्य पृथक ना अपने कारणभूत आत्मानंद से अन्य है नहीं अब कारणा पश्य आत्मानंद से उत्पन्न इसलिए आत्मानंद अद्वितीय है जितने कार्य से भी है वो कारण से अतिरिक्त नहीं है अतिरक्त नहीं होने से आप कारण कार तो ही सकते हैं। वाचाराम भिकार नाम धियो। इसे सूची में कहा गया जितने कार्य है नाम मात्र है कारण ही सकते हैं। तो कारण आत्मानंद है वही सकते हैं। बाकी मिथ्या होने से अद्वितीय इतना न उदाहक्य आत्म कारण स्वीयति न आनंदस्य से सद आत्मा एक तस्वस्म आत्मन, तो आत्मन, आत्मन आकाश संभूत आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ तो कारण आत्मा तो श्रुति वाक्य में तैतर उपनिषद में आत्मा में कारण तो कहा गया आनंद तो कारण नहीं है आनंद से अतिरिक्त किस नहीं आत्मा से अतिरिक्त नहीं हो आनंद को तो कारण नहीं कहा इस करने से उत्तर देते हैं तदय प्रति आनंद ही कारण आनंद से स उत्पन्न होते हैं तदयमे तैत तो वाक्य ही पढ़ते है अर्थ से आनंद खुल हिमानी भूतानी जायतेमी भूतानी आकाश जितने सब आनंद से उत्पन्न होते है जन्म होकर होते प्रयंती, अभिशमी आनंद विलीन होते हैं। पहले कहा यहाँ इन तो भूता ये न जाता जीवंती यद प्रयती अभिशमी तद् ब्रह्म तद् तद्विज्ञासव जिस जिससे सब जगत उत्पत्ति स्थिति लय वही ब्रह्म है उसी वाक्य को लेकर के व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र बनाया जन्माद्य से जगत जन्मादिदि से स्थित्य और लय भय भंग जिस ब्रह्म से ब्रह्म का लक्षण का जन्माद्य से उसके निर्णय वाक्य भूतानी आनंदादेव जाता आनंद से उत्पन्न होते ही ये अर्थ से पढ़ते हैं। आनंदादेव त ठत्यानंद तत्न तनंद लीन चे आनंदी युक्तानंदनंद आनंदी कदम पृथक आनंदादात तो जगत स्व आनंद से उत्पन्न व आनंदे तो तत्तिषति तद जगत आनंद में ही रहता है आनंदे लीन च आनंद में लीन होता है ये उक्तानंदा तो कथम पृथक कहा गया आनंद ही कारण है जन्मस्थिति प्रलय का कारण है ऐसा आनंद से जगत पृथक कैसे होगा पृथक तो नहीं होगा विधि आनंदाद्याख्यातम फलित इतु आनंदा तो आनंदा आनंद कतम पृथक कारण से कार्य पृथक अत्रुम सूचित इस श्लोक में अनुमान है सूचित सूचना अनुमान की है। जगत पक्ष बना जगत को आनंदा न नीदे आनंद से भिन्न नहीं है आनंदा भिन्न तो साध्य है पेतत आनंद सासाध्य कार्य आनंद कार्य आनंद के कार्य होने से आनंद से भिन्न नहीं है जिस प्रकार मृत का कार्य मृत से भिन्न नहीं सुवर्ण का कार्य सुवर्ण से भिन्न नहीं घटादी मृदु नीद्यते व्याप्ति बताया यत, यत पहले यद शब्द से ले घटादी ये मृत कार्य तत् घटादि तत्व मृद न भिद्यते मृत कार्य घटादी मृत्यु से भिन्न नहीं है इसलिए जगत भी आनंद से भिन्न नहीं क्योंकि का आनंद, आनंद का कार्य आनंद ऐसी उत्पन्न हुआ आनंद का कार्य होने से कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं होता है तो आनंद से अतिरिक्त नहीं है तो अतिरिक्त नहीं होने से आनंद अतृत्य सिद्ध हो जाएगा आनंद आनंद चे अभी उत्तर एक शंका करते हैं कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं जो कहा गया उसे व्यभिचार दिखाते हैं उत्पन्न से कुला कुलाल से बने गया घट कुलाल मर जाएगा तो घट रहेगा तब तो भेद दर्शनार्थ घट भिन्न है कुलाल से उत्पन्न घटक कुलाल से भिन्न है अनेक आंतिकता है तो जो दिया तत्कार इतना नहीं रहा कुलाल कार्य तो घट में है किंतु कुलाल तो नहीं रहा हेतु रहा साध्य नहीं रहा तो वे विचार हुआ है तो व्यचारित तो, उत्तर देते कुलाल होता निमित्त तो कारण यहाँ जो कार्य तो है उपादान कारण लेना कुलित्त कारण तो यह तो आनंद से उपादान तो समर्थना उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं है मृत उपादान कारण घटाधिका सुवर्ण तो उपादान कारण भूषणों का उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं निमित्त कारण ऐसी भिन्न है घट दंड चौक कुछ घट भिन्न होता ही है। उपादान कारण से भिन्न नहीं आनंद उपादान कारण है इसलिए उससे भिन्न जगत नहीं है घट उत्पन्न भिन्न चेतन संख्या उपादानम् उपादानम् मृद्वेशनमेश कुला उपादानम। घट उत्पन्न भिन्नश शंकाकर्ता है पूरे घट तो कुलाल उत्पन्न वा कितु भिन्न जिससे जो उत्पन्न होता है कि जिसका कार्य भिन्न कैसे नहीं घटत तो कुलाल का कार्य हिंदु कुलाल से भिन्न है तो हेतु का विचारिये न से शंका नहीं करो मृतव ऐसा उपाधान न कुलाल निमित्तम आनंद जगत का उपादान जैसे घट का उपादान मृत न की जैसे कुलाल घट का निमित्त कारण है इस प्रकार आनंद जगत का निमित्त कारण नहीं है उपादान कारण है मृद उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है कुलाल निमित्त कारण से तो कार्य भिन्न है तो आनंद रूप ब्रह्म जगत का उपादान कारण होने से उपादान कारण ब्रह्म से आनंद से अतिरिक्त जगत नहीं है तो कुलाल को जो बताते हो कुल तो निमित्त कारण है आनंद इस प्रकार निमित्त कारण नहीं है ऐसा मृद पद ऐसा उपादान ऐसा कहा मृत घट का उपादान कारण मृत घट ऐसी कारण कुत कुछ निमित्त कारण नुलाल है इस प्रकार आत्मानंद जगत का निमित्त कारण नहीं विवक्षिता नहीं है अपने कारण है इसलिए उपादान कारण से कार्य तुजता नहीं होता है अभी शंका करते कुलाल क्यों उपादान नहीं है कुतो पूर्ण उपादान कुलाल मिट्टी को उपादान मानो कुलाल को उपादान कहो हो वो भी तो कारण है क्यों कुलाल में उपादान तो नहीं आसंख्य हो उसका उत्तर देते स्थिति लय आधार उपाधान लक्षण अभाव उपाधान उपादान का लक्षण है स्थिति लय आधारतम उत्पत्ति कारण होता तो कुलाल में है जैसे मृत में है किन्तु स्थिति आधारत्व लय आधार कुलाल में नहीं है जब तक घट रहेगा मृत में ही अस्तित्व रहता है घट का लय होगा तो कारण मिली न होगा मिट्टी रूप हो जाएगा घट ये कुलाल में ही घट स्थित ऐसा नहीं घटा तो अन्य चल जाता है कुला उसको हमेशा सिर के ऊपर ऐसा नहीं और घट को तोड़ देंगे तो कुलाल रूप भी नहीं होता है तो मृद रूप हो जाता है स्थिति का आधार कुलाल नहीं है लय का आधार भी कुलाल नहीं है इसलिए उपादान नहीं स्थिति तो ये लक्षण कुलाल में नहीं है लक्षण अभा से नौ उपादान तो। उपाधानत्व का लक्षण बताया स्थिति लय आधारत्व तो ये उपाधानत् लक्षण स्थिति लय तो कुलाल में नहीं है घटका स्थिति आधारित मृत में है शिथिलल कुंभस्थय कुछ नही क्वचि कुछ क्वचि दृष्टौ तो मृदि तत् दृष्ट मृदि उपादान तय श्रुते तयते कुंभ दृष्टौ मृद कुंभ से स्थिति लयच नहीं कुंभ कुंभस्य स्थिति और लय क्वचित कुला स्तः कुलाले में नहीं रहते स्थिति अस्थि कुंभस्य कुलाले कुंभ कुंभस्य कुलाले नहीं क्वचित स्तः कही नहीं है कुलाल में घटस्थित रहता है लय कुलाले में होता है ऐसा कही नहीं है मृदि तिष्ट स्थिति चलती मृदु दृष्ट घट कु लय मिट्टी में देखे गये कुंभ जब तक है मिट्टी में है अकुम्भ तोड़ दें तो में है। तो है देखे गये तदव तदवत उपादान इसलिए जिस प्रकार मृत है घट कुंभ का उपादान इस प्रकार आनंद भी उपादान जगत का किन्तु तय हो शलो श्रुते ब्रह्मि आनंद में स्थिति आनंद लय श्रुति में कहा गया ही, नहीं क्वचित ही जो दिया है ये कहते स्मार्ट कारणात न घटस्थितिऊलाधार तो में बहुषमासी तु स्थित कुल में स्थितय नहीं रहते कुलाल उसका आधार नहीं है इसलिए कुलाल उपादान नहीं है असम उपादान समय कहीं तौ तौका इतः दृष्टौ त्रृदी तब तो का घट से स्थिति लय घटक स्थिति घट लय तब उपादान भूतान मृदे पर घट के उपादान रूप में मृत्यु में ही दिखी गयी प्रत्यक्ष दिखता है तो मिट्टी में ही घट है घट नष्ट होने पर मृद रूप है इसलिए मृद ही उपादान भवत एवं तक आयतम मृत हो गया घट उपादान तो प्रकृति में आनंद कैसे उपादान होगा तदव उपादन स्यात् जैसे घटक घटका जैसे आनंद भी जगत का उपादन हे यद घटस मृत उपन घटका मृत तदव जगत आनंद स्यात् सगत का उपादान आनंद हेतुमहतु तय श्रुते शिथिलोत सुते में स्थिति स्थितय कहेगी तयो का जगत स्थितिल जगत की स्थिति और लय श्रुति में कह गे आनंदा देव खल भूता कह करके आनंद जाता जीवंती स्थिति आनंदम प्रहंती अभिशंब आनंद मिलीन हो जाते है स्थितिलय आनंद में कह गे इत्यादि वाक्य आनंद हेतु कत् श्रवनाथ आनंद हेतु आनंद में स्थिति आनंद में लय इसलिए आनंद ही जगत का उपादान कारण है जिसे आनंद से भिन्न जगत है ही नहीं तो आनंद अद्वितीय ही है आनंद से स्वाभिमत जगद उपादान वक्त तदवांतर भेदमाह। आनंद है जगत का उपादान कारण है उपादान कारण में भेद विभिन्न तो भेद है अपने अभिमत जो उपादान है आनंद ब्रह्म जगत का उपादान कारण है ये अपने अभिमत है विवर्त उपादान कारण है ये कहना है स्वाभिमत वेदांत का अभिमत उपाधानत्व जगत उपादानत्व तो ब्रह्म में विवर्त उपादानत्व है कहने के लिए अरे तदर तो भेद माह उपाधानत्तर भेद, भेद अंतर्गत भेद बताते हैं कैसे केस उपादान कारण होते हैं ये पहले कहते है उपादान त्रिधा भिन्नम च परिणाम चि च त्रांत्यौ न निरंसेव काशीन उपादान त्रिधा भिन्नम तीन प्रकार भिन्न भिन्ना उपदान <coughs> एक उपादन एक उपदान तृतीय आरंभक उपदान विवृत्त स्थिति विवर्ती विवृत दिवर्त उपादान विवर्त उपादन परिणाम परिणामी आरम्भक रूप उपादान तीन में से तत्र अंत्यो तेसु त्रीसु मधे अंत्यो दो परिणाम और आरम्भक परिणाम उपादान आरम्भक उपादान अंत्यो न निरंश अवकाश ब्रह्म निरंश है निरवय है निरवय होने से उसका परिणाम हो सकता है इसलिए परिणामी उपादान ब्रह्म आनंद नहीं है आरम्भक जैसे मिट्टी से भट्ट आरंभ होता है इस प्रकार आनंद जगत का आरंभ होगा ऐसा नहीं है क्योंकि निरवय है अवय से अवेव से कोई कार्य बनता है आनंद रूप ब्रह्म निरवय है निरवयन से किसी द्रव्य का आरम्भ नहीं होते हैं, न्याय के लोग परमाणु को निरवय कहते हैं द्रव्य का आरम्भ कहते है वस्तु परमाणु निरवय परमाणु सिद्ध नहीं उसे तो प्रमाण नहीं है निरवय हुआ तो दोनों परमाणु का संयोग ही right. नहीं होगा संयोग तो अव्यापति मानते है एक देश में संयोग होगा एक देश में एक दे तो नहीं होगा तो निरवय यदि परमाणु में तो संयोग कैसे होगा और संयोग होगा तो, या। तो या एक रूप हो जाएगा एक देश में संयोग एक देश में नहीं है निरवय में ऐसा नहीं कह सकते हैं इसलिए निरवय में परमाणा नहीं है निरवय में आरंभक नहीं है परिणामित्व नहीं विवर्तम परिणाम परिशेष पक्ष दूस परिशेष बताएगी का उपादान है आनंद ब्रह्म जगत का इसको बताने के लिए अन्य दो पक्ष का दूषण कच्यो न निधंश अवकाश नरम्भ को उपाधान कारण नु। दो न में अवकाश वाले नहीं है अंत्यो का आरम्भ परिणाम पक्ष आरम्भ पक्ष से पक्ष दो निरंश का थे निरवे वे वस्तुनी ब्रह्मा आनंद में नवकाश हो अवकाश तो बंतु नुम गुण का अवकाश नहीं है इसलिए नहीं होगा अनवकाश सत्यमेव दर्शय तुम आरम्भवादी नो मतम अनुदती कहो कार्थ परिणामी और आरंभक दोनों का अवकाश नहीं है निरवय ब्रह्म में उसको दिखाने के लिए आरंभवादी का मत पहले दिखाते अनुवाद करते आरंभक का आनंद नहीं होगा और परिणामी ब्रह्म नहीं होगा दोनों बताएंगे पहले आरंभ ब्रह्म आरंभक क्यों नहीं उसको दिखाने के लिए आरम्भवादी का महत्व पहले बताते हैं। के है न्याय के लोगो आरम्भवादी आरम्भवाद कर्ण पक्ष तो उनके महत्व दिखाते हैं है आरम्भवादी नो न्यस्मा धन्य उत्पत्ति धन्य तंतु पटस निषत्ति भिन्नौ तंतुपटौ आरंभवादि उचिरे प्रथमचने आरंभवादीन आरम्भम बदंतींत धा आरंभवादीन उपदे आरंभवादीन अन्स्मदन्य उत्पत्तिवंत करते उचेरे उतवंत अन्य अनेक उत्पत्ति उन्होंने कहा कई उत्पत्ति कैसे तंतु पटर से, पट से निष्पत्त तंतु से पट बनता है पट की निष्पत्ति तंतु से होती है और तंतु पट से भिन्न ही भिन्न हो तंतु पटल तंतु पट एक नहीं है भिन्न है इसलिए अन्य तंतु अन्य से पट से उत्पत्ति पट से भिन्न है तंतु तंतु से अलग पट उत्पत्ति होती है ये आरंभ तंतु बहुत मिलकर के पट के आरम्भ होते है और पट पहले नहीं था तंत पहले पटवना आरंभवादीन वैश्चिकादय नाकिकार्भवादी वो क्या मनते अस्म कार्य अस््ये पट उसके अन्दे तंतु अतना से अच्छा अर्थत कार्य कारण के अन्य कारण अच्छे कार्य कारण तंतु उसके शेयर हि पट कार्यकोत्पत्ति का उत्तर उसके करता है, कर्ता आरंभवादीन वैशे का इतः तंतु पटसे निष्पत्तिर हेतु पटना तंतु निष्पत्ति पट के निष्पत्ति तंतु से से, ऐसा कहते निष्पतिर उत्पत्तिदर्शनात्पत्ति उत्पत्ति तंत से इसलिए अन्य से अन्य की उत्पत्ति होती है तो तंतु से की उत्पत्ति होने से अन्य से अन्य की उत्पत्ति कैसे होगी एतावता कथम कार्य कारण भेद सिद्धि तंत से की उत्पत्ति है इतने मात्र से कार्यकारण में भेद सिद्धि कैसे ऐसा संक्रांत से कद भिन्न तंतु तंतुपटो खालु यह तो प्रसिद्ध है तंतुपट भिन्न है विरुद्ध परिणाम विरुद्धार्थ क्रियावत्ति भाव विरुद्ध परिणाम है तंतु परिणाम अलग है पट परिणाम अलग है अब अर्थ क्रियावत्व प्रयोजन सिद्धि जो कार्य पट से होता है आच्छादन आवरण आदि वो तो तंत्र से नहीं होगा चेतन निवारण आदि पट से होता है तंत्र में नहीं होता है विरुद्ध अर्थ क्रियावत्व अब भिन्न प्रकार परिणाम तंतु अलग है पट अलग है इसमें कार्य कारण भिन्न है धन्य हो आगे परिणाम पक्ष आएगा